प्रात स्मरणीय श्री सद्गुर भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम पूज्य प्रात स्मरणीय स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी कानुड़िया जी अशोकपाल जी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों हम सभी लोग पुनः ज्ञानी भक्त प्रहलाद जो कि ब्रह्मनिष्ठ भी हैं और भगवान के परम भक्त हैं केवल एक भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है प्रहलाद जी के लिए नृसिंह भगवान का अवतार होता है नृसिंह भगवान ने अवतार लेकर के हिरण कशु का उद्धार किया प्रहलाद जी को स्थापित किया इतना ही कार्य था इस अवतार का इसलिए पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जब कोई पूछता था महाराज भगवान का अवतार कब होगा इतना अधर्म हो रहा है तो बाबा बोलते हो तो अभी बहुत समय है क्योंकि कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होगा और कलयुग की जो आयु है एज है वो है चार लाख बत्तीस हजार वर्ष उसमें से पांच हजार तीन सौ वर्ष लगभग गया है तो अभी बहुत बाकी है तो कलयुग के लास्ट में दक्षिण भारत में शंभलपुर नाम का ग्राम होगा विष्णु यश शर्मा नाम का ब्राह्मण होगा उसके पुत्र के रूप में कल के भगवान का अवतार होगा तो बाबा ने कहा कि भाई वो जो सार्वजनिक अवतार है उसमें तो काफी समय है लेकिन बाबा कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक भक्त के व्यक्तिगत भगवान भी होते प्राइवेट भगवान आप जिस भाव से उनको चाहेंगे आपके सामने वो उसी भाव से उसी समय आ सकते हैं। आपका भाव हो जैसे मीराबाई के सामने जो ठाकुर आए उनका व्यक्तिगत अवतार था सूर्यदास जी के सामने जो ठाकुर जी आए व्यक्तिगत अवतार था तुलसीदास जी के सामने जो भगवान श्री राम का दर्शन हुआ व्यक्तिगत अवतार था हमारे गुरुदेव को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ व्यक्तिगत अवतार था तो व्यक्तिगत अवतार प्रत्येक भक्त के लिए हो सकता है और वही लगता है भक्त प्रहदाद के लिए भी नरसिंह भगवान का अवतार होता है नरसिंह भगवान का विलक्षण दृश्य है और कल से अनेक लोग पूछ रहे थे की हिरण कशपू का तो उद्धार हो गया तो कथा तो पूरी हो गई अब क्या कथा करेंगे अब दो दिन तो मैंने कहा जब आप आएंगे तब पता लगेगा कि हम क्या करेंगे <laughs> बिना कैसे पता लग क्योंकि नृसिंह अवतार का तो लोग वहीं तक खत्म कथा मानते कि हिरण का उद्धार हो गया काम पूरा हो गया नहीं नृसिह भगवान की स्तुति जो है यहाँ पर जो देवताओं ने किया है लक्ष्मी जी ने किया है भक्त प्रहलाद ने किया है बड़ी सुंदर स्तुति है क्या क्या उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं तो सबसे पहले जो जोसंग भगवान कहा पर विराजमान है आतों की माला पहन के आते आप लोग जानते हो ना इंटरस्टाइन बोलते हैं क्या बोलते हैं वही बोलते हैं ना आत उसकी माला पहन के बैठे हुए अंत संस्कृत में शब्द है अंतर्रजा स्रज माने माला वो मालाएं पहन के बैठे हैं और कहा बैठे हैं हिरण कशपू के सिंहासन पर लेकिन क्रोध बहुत है. रोष बहुत है आंखें लाल हैं क्योंकि अपने भक्त के ऊपर अत्याचार को भगवान का भी सहन नहीं करते प्रहलाद के कारण आज भगवान को इतना रोष है इतना रोष है कि अभी हिरण कष्टू के मरने के बाद भी वो रोष शांत नहीं हुआ लाल लाल आंखे हैं, जीभ अंदर बाहर हो रही है कान खड़े हैं, रोम खड़े हुए है नृसिंह भगवान का एक विलक्षण आवेश का स्वरूप दिखाई दे रहा सारे लोग घबरा रहे हैं भाई हिरण कशपू का उद्धार हो गया जो मुख्य प्रयोजन था लेकिन नृसिंह भगवान को शांत होएं तब तो आगे का काम हो इनको शांत करे कौन ये भी समस्या है तो हमेशा जब भगवान का अवतार होता है तो देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए और ये एक ऐसा विलक्षण अवतार है जहां पर अवतार के समय भगवान शंकर भी है ब्रह्मा भी है देवराज इंद्र भी है ये प्राय होते ही है लेकिन लक्ष्मी जी प्रत्येक अवतार के समय प्राय नहीं होती है इस अवतार के समय लक्ष्मी जी भी विराजमान है उन्होंने भी देखा भगवान का यह होता है विलक्षण लीला भगवान का विलक्षण स्वरूप तो अब सबसे पहले जो हमेशा करते हैं स्तुति वो लोग जाते हैं। यहाँ पर लिखा है मूर्धनि बद्धांजलि पुटा आशी तीव्र तेजसम ईडरे नर शार्दोलम नाति दूर चराह पृथक देवता लोग जाते हैं स्तुति करने के लिए लेकिन एक शब्द प्रयोग है नाति दूर चराह नाती दूरा कहते हैं ना तो बहुत दूर से स्तुति कर रहे हैं और ना बहुत पास से स्तुति कर रहे हैं क्योंकि प्रहलाद जैसा भी उनको भरोसा नहीं है कि साक्षात परमात्मा है और ये हमारे बहुत पास से क्यों नहीं स्तुति कर रहे हैं जानते हैं इतने क्रोध में है आवेश में है एक आध पंजा अगर इधर आ गया <laughs> तो, तो तो अभी कौन संभालेगा इनको इतना आवेश है भगवान को तो थोड़ा दूर खड़े होके स्तुति कर रहे और बहुत ज्यादा दूर क्यों नहीं है वो भी एक अपराध होता है भाई जिसकी आप स्तुति कर रहे हो यहाँ बैठा और आप पीछे जाके खड़े होके स्तुति करें तो वो भी एक अपराध है तो न तो बहुत पास है क्योंकि डर लग रहा है और ना बहुत दूर खड़े हैं क्योंकि उसमें भी भय लग रहा है कि नरसिंह भगवान नाराज ना हो जाए तो एक बराबर दूरी बना के खड़े हुए देवता लोग देवता लोगों कल बताया था ना बड़े होशियार होते हमेशा पहले फर्स्ट अपनी सुरक्षा देखते बाद में दूसरे का देखते तो बराबर दूरी बना के खड़े है कि अगर नरसिंह भगवान नाराज भी हो तो भागने का समय थोड़ा बना रहे अगर भागना पड़े भागने में बड़े कुशल है जहां देखो भागते ही रहते भागते रहते तो जो दैवी वृत्ति के लोग होते हैं देवताओं की वृत्ति के वो सीधे सज्जन तो बहुत होते हैं लेकिन वो डरपोक बहुत होते हैं जो महात्मा होगा वो भयभीत नहीं होता है जो साधक होगा भयभीत नहीं होता है और तीसरा जो आसुरी शक्ति वाला व्यक्ति होता है वो भी जल्दी भयभीत नहीं होता है देववृत्ति का जो मनुष्य होगा बुद्धिमान बहुत होता है चतुर बहुत होता है लेकिन वो डरता बहुत है ये ना हो जाए वो ना हो जाए वो ना हो जाए वो ना हो जाए देवता लोग दूर से खड़े होकर स्तुति करते सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज स्तुति करते हैं और एक दूसरी बात ये है यहाँ पर स्तुति में आप कोई भी भागवत की स्तुति उठा के देखे किसी स्तुति में पैंतीस श्लोक है किसी में चालीस है किसी में पैतालीस है किसी में पचास एक एक स्तुति में इतने इतने श्लोक लेकिन यहाँ पर किसी देवता ने एक श्लोक से ज्यादा स्तुति नहीं की एक श्लोक में स्तुति की क्यों अगर स्तुति न करें तो समस्या और ज्यादा स्तुति करें और भगवान नाराज हो जाए क्या तुम बोल रहे हो तो समस्या हा? तो ये ऐसी विलक्षण मना स्थिति में देवता लोग खड़े हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या एक एक स्तुति जैसे एक जरूरी है क्योंकि शिष्टाचार्य हमेशा करते प्रत्येक अवतार में करते तो ब्रह्मा जी महाराज सबसे पहले स्तुति करते भगवान के लिए सुखदेव जी लिखते नतोष नोष्मनताय दुर शत विचे वीरिया पवृत्रकमे विश्वस्त सगस् संयम गुण स्वली सन् दधते व्यत्मे हे अनंत आपकी शक्ति भी अनंत है आप भी अनंत है विलक्षण आपका परिक्रम है पराक्रम है आप बड़े सुंदर पवित्र पवित्र कार्य करते हैं सारे संसार की सृष्टि भी आप करते हैं पालन भी आप करते हैं, संहार भी आप करते हैं लीला पूर्वक अनेक लीला विग्रह आप धारण करते रहते हैं ऐसे प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ बस इतना कह के ब्रह्मा जी पीछे हट गए ज्यादा स्तुति नहीं कर रहे भगवान भोले बाबा शंकर जी शंकर जी कहते हैं शंकर जी ने फिर भी थोड़ा ठीक स्तुति किया जिससे उनका आवेश शांत हो को पका हतो यम असुरोल पका तत्सुतम पाहि उप्रतम हे प्रभु ये जो आवेश का समय है क्रोध का समय है ये तो प्रलय का समय होता है अरे छोटा सा मच्छर जैसा असुर इसको मारने के लिए आपको इतना रोष करने की जरूरत नहीं है ये तो आपके संकल्प से भी मर सकता था तो क्या भगवान को असुर के मारने से रोष आ रहा था नहीं उनके भक्त को उसने इतना दुखी किया था इसलिए भगवान को रोष आ रहा था हिरण को मारना कोई भगवान के लिए बड़ा काम नहीं था रावण कुंभकर्ण को मारना कोई बड़ा काम नहीं था भगवान शंकर स्मरण दिलाते प्रभु ये तो रोष का समय नहीं है रोष का समय होता है जब प्रलय करना होता है अभी तो छोटे से अल्प कहा बहुत छोटा सा है तो आपके लिए क्या है? आप साठ तो में बैठे बैठे संकल्प कर देते तो ही इसका हार्ट फेल हो जाता कौन बचा सकता था हा? भगवान संकल्प कर दे कौन बचा सकता है फिर भी नरसिंह भगवान गंभीर रहे कोई जवाब नहीं दी उसके बाद इंद्र आता है महाराज हमको ये बहुत मारता था रोज वो अपनी ही समस्या सुनाता है कोई भी हो जाए ये हमको बहुत पिटाई करता था सारे देवता लोग परेशान थे आपने बहुत अच्छा किया इसका उद्धार कर दिया हम लोगों की सुरक्षा हो गई पितर लोग आते हैं, पितर कहते हैं महाराज पृथ्वी के मनुष्य लोग जो पिंड दान करके हमको देते थे वो हमारा पिंड छीन के ये खा जाता था आपने बड़ी कृपा के इसका उद्धार कर दिया अब हमारा हिस्सा हमको मिलेगा सारे लोग पितरों ने प्रार्थना की नागों ने प्रार्थना की प्रजापतियों ने की गंधर्वों ने की अप्सरा ने की फूलों की वर्षा की लेकिन कोई प्रभाव नहीं हो रहा है विष्णु पार्षद भगवान विष्णु के पार्षद आते आप कहेंगे पार्षद तो जय भी जे थे जो हिरण कष्ट हिरणाक्षपन नहीं और भी पार्षद ऐसा नहीं था कि दो ही सेवक थे उनके नंद सुनंद इत्यादि और भी भगवान के बहुत पार्षद तो जय विजय तो हिरण्याक्ष हिरण कशपू बन गए थे भगवान के जो दूसरे पार्षद हैं नंद सुनंद वो प्रार्थना करते हैं हे प्रभु ऐसा स्वरूप तो हमने वैकुंठ में भी अभी तक नहीं देखा है तो विलक्षण स्वरूप है प्रभु अब अपने आवेश को आप शांत करें और भक्तों को आनंद देवे विष्णु पार्षद भी स्तुति कर लिए लेकिन भगवान शांत नहीं हुए अब क्या करें ब्रह्मा जी ने स्तुति कर ली शंकर जी ने कर ली इंद्र ने कर ली पितरों ने कर ली गंधर्वों ने कर ली विष्णु भगवान के पार्षदों ने कर ली सेवकों ने कर ली अब क्या करें नहीं शांत हो रहे अब क्या करें शांत ना हुए तो आगे का काम कैसे चले ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी आपके पति देव और अगर योग्य पत्नी पति को कितना भी क्रोध हुए अगर सुयोग्य पत्नी शीलवती पत्नी पति के जाके चरण सेवा करने लग जाए प्रार्थना करने लग जाए तो पति का क्रोध शांत हो जाता है क्यों देवी हो जाता है नहीं? आपको देख के पति का क्रोध शांत हो जाता है कि बढ़ जाता है <laughs> सुयोग सुयोग्य बुरा मत मानना भाई सुयोग्य पत्नी की पहचान यही ब्रह्मा जी कहते हैं सुयोग्य पत्नी अगर जाए इसलिए शब्द लिखा सुयोग्य पत्नी शीलवती पत्नी पति को कितना भी क्रोध हो आवेश हो अगर वो जाके चरण सेवा करने लग जाए हाथ जोड़ के प्रार्थना करे तो पति का इतना प्रेम होता है कि उसका आवेश शांत हो जाता है ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके आराध्य है आपके पति हैं आप जाइए आप प्रार्थना करिए और प्रभु का क्रोध शांत करिए जिससे आगे का काम होए। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरे पति लगते तो नहीं है मेरे पति कभी ऐसा रूप मेरे को दिखाई नहीं बैकुंठ में तो पहली बार मैं देख रही हूँ और आप कह रहे हैं कि मेरे पति हैं तो मैं मान सकती हूँ लेकिन भरोसा नहीं हो रहा की मेरे पति क्योंकि शंकर जी ऐसा वैसा रूप बना ले तो बात समझ में आती लेकिन विष्णु भगवान कभी ऐसा वैसा रूप नहीं बनाते ये मेरे पति हैं मैं कैसे मानूं ब्रह्म जी ने कहा देवी मेरी गलती से हिरण कशपू को ऐसे ऐसे वरदान देने पड़े जिनका उद्धार करने के लिए प्रभु को ऐसा रूप बनाना पड़ा मेरी गलती के कारण ये हैं भगवान विष्णु ही आपके पति देव है आप जाएंगे तो ये शांत हो जाएंगे साक्षात श्री ही प्रेषिता देव ही। प्रयास करके भेजा गया लक्ष्मी जी को स्वामी जी कह रहे थे लक्ष्मी जी के घर वापसी का प्रसन्न वापस आ सारे लक्ष्मी जी आ, अपने पति देव के पास जा रही साक्षात <laughs> स्त्री प्रेषिता देवई ही देवताओं ने बहुत प्रयास करके भेजा जाओ जाओ आपकी पति देव है शांत हो जाएंगे आपके जाने से लक्ष्मी जी थोड़ा साहस करके थोड़ा आगे बढ़ी जब आगे बढ़ी तो भगवान पहचान तो गए की लक्ष्मी है उनकी पत्नी है देवी है <laughs> लेकिन प्रभु को लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय उनको भक्त अपना भक्त प्रिय अगर वो लक्ष्मी के आने से उनका रोष शांत हो जाता तो प्रहलाद की क्या महिमा होती हा? तो फिर तो लक्ष्मी की महिमा हो जाती ना अनेक प्रसंग ऐसे आते आप लोगों ने शायद सुना पड़ा हो महाराष्ट्र में एक देवी हुई है सखूब भाई, भाई बड़ी भक्तिमती हुई है हा? और वो महाराज ऐसी देवी थी भगवान विठल की ऐसी भक्त थी कि महाराज जब विट्ठल भगवान के यात्रा जा रही थी सखु बाई को जाना था यात्रा में लेकिन सासू जी एलाउ नहीं कर रही थी कई बार ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं बहु बहु भक्त होगी तो सासू नहीं होगी सासू होगी तो बहु नहीं होगी बम्बई की एक घटना है एक सासू जी रोज सुबह प्रेमपुरी में साढ़े सात बजे से साढ़े आठ तक प्रवचन होता सुबह अर्ली मॉर्निंग तो वो सासू जी रोज आ जाती थी सत्संग में और वो बड़ी प्रसन्न थी बोले स्वामी जी मेरी बहू इतनी अच्छी है ड्राइवर को बिफोर टाइम बुला लेती है गाड़ी की तैयारी कर देती है और मेरे को रोज सत्संग में भेज देती है बहुत अच्छी मेरी बहू मैंने बड़ी खुशी की बात है एक दिन संडे के दिन बहू भी आई मैंने कहा भाई तुम्हारी सास तो बहुत खुश है तुमसे तुम, तुम रोड ड्राइवर बुला देती हो गाड़ी भेज देती हो सत्संग में आ जाती है बहू मुस्करी बोले स्वामी जी आप हमारी सासू जी को समझा देना उस शाम को भी सत्संग में आ करे। <laughs> मैं शाम को भी गाड़ी ड्राइवर भेज दूंगी अब आप उसकी अर्थ तो समझ गए होंगे समझाने <laughs> बहुत सोचती थी कि सासू जी सत्संग में जाए तो थोड़ा शांति तो मिले यार तो अभिप्राय क्या है हाँ इसीलिए 60 साल के बाद 50 साल के बाद हर व्यक्ति को थोड़ा सत्संग भजन करना चाहिए बच्चों को थोड़ा उनके ऊपर छोड़ना चाहिए हाँ दिन भर सिर पे सवार रहोगे और सोचेंगे ना तो ये कहीं जाते हैं ना काम करते ना करने देते तो अब सखू बाई के जो सास थी वो जाने नहीं दे रही थी मना कर रही थी सखु रोने लग गई भगवान प्रकट हुए भगवान विष्णु प्रकट हुए भगवान विष्णु ने कहा क्यों रो रही है बोले मेरे को आपकी यात्रा में जाना है और सासू जाने नहीं दे रहे मैं क्या करूं कोई उपाय नहीं विष्णु भगवान बोले कि ठीक है अब तेरे को जाना ही है तो मैं कुछ उपाय करता हूं बोले प्रभु क्या करेंगे बोले मैं तेरा रूप बना लेता हूं हा? मैं सखूबाई बन जाता हूँ और तू तो यात्रा में होके आ जा उसके बाद जब तू आ जाएगी तो मैं अपना रूप लेके वैकुंठ चला जाऊंगा सखूबाई इतनी सीधी इतनी सरल बोले ठीक है बन जाइए आज का भक्त होता तो कहता महाराज ठीक है मैं आपका दर्शन करने नहीं जाऊंगी आप सखुबाई बनेंगे तो कैसा लगे वो बोली बन जाइए मैं हो होवाती हूं यात्रा में इतनी सरल सीधी और भगवान विष्णु बन गए सख़ुबाई सासू को पता ही नहीं लगा कि ओरिजिनल सखुबाई कौन है और भगवान कौन इतना बढ़िया रूप बनाया भगवान ने और जो सही में सखुबाई थी वो तो चली गई यात्रा में यात्रा में चले गए और जहां विठल भगवान का दर्शन हुआ पंडरपुर में महाराज ऐसा दर्शन हुआ ऐसा भाव में आए कि सखू भाई का महाराज भावावेश में शरीर ही पूरा हो गया वह जब शरीर पूरा हो गया तो लोगों ने अब उसका इतना तीर्थ में भगवान के दर्शन करते करते शरीर छूटा वहीं पे संस्कार कर दिया उसका लौट करके लोगों ने सखू भाई के सास को कहा कि क्या करें इतना भाव से गई आपकी बहु लेकिन उसका तो शरीर हो गया सासू बोलते क्या बोलते हो तुम लोग मेरी बहू तो गई ही नहीं अरे बोले कैसे नहीं गई हमारे साथ गई है दर्शन किया हमने उसका संस्कार किया है बोले तुम लोग सब ना समझो क्या अब शब्द बोलते हो देखो मेरी बहू मेरे घर में अब लोगों ने देखा तो सही में एक सख् भाई तो घर में बैठी विष्णु तो भगवान बने हुए बैठे सखू अब महाराज लोगों को तो बात समझ में ना हुए कि हम लोग तो एक सखुभाई का संस्कार करके आए ये कौन सखु भाई यहाँ बैठी है तो दोनों बिल्कुल एक जैसे भगवान बने हुए अब समस्या फंस गई तो अब गई अब वो लौट के आते है तो विष्णु भगवान अपने रूप में वापस जाते अब वो तो लौट के आने वाली है नहीं अब क्या कह विष्णु भाई विष्णु भगवान रोज सासू के चरण दबा रहे हा? रोज बर्तन धो रहे रोज भोजन खिला रहे जो कभी नहीं किया था ये देखो किसके लिए सखुभाई के लिए भगवान को ये करना पड़ रहा है एक महीना हो गया दो महीना हो गया लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा हमारे प्रभु कहाँ गए इतने दिन के लिए तो कभी नहीं जाते कहाँ गए आपको तो त्रिलोकी की खबर रहती बताओ कहां है बताओ कहाँ नारद जी बोले एक अलग लीला कर रहे हैं, तुम भी दर्शन करके आओ बोले क्या कर रहे हैं बोले बहु बने बैठे हुए <laughs> <laughs> बहु बने बैठे हुए सासों के चरण दबाते हैं भोजन बनाते हैं भोजन परोसते हैं लक्ष्मी जी गई तो सही में विष्णु भगवान सखुबाई बने बाई सेवा कर रहे लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये क्या लीला है बोले अब क्या बताऊँ सखुबाई के कारण सखुबाई बना और सखुबाई तो शरीर छोड़ के मेरे धाम को चली गई अब मैं यहाँ रह गया अब मैं क्या करू लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है अब मैं करूंगी आपके लिए लक्ष्मी जी जाती है और महाराज उनके जो अस्थि थी अस्थि सखुबाई की अस्थि पड़ी हुई थी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और सखुबाई को वाकस वापस बैकुंठ से बुला करके जीवित किया ओरिजिनल सखुबाई को वापस लाए फिर जाकर के भगवान को बंधन मुक्त करके लक्ष्मी जी ले गए तो अभिप्राय भगवान लक्ष्मी को भी छोड़ सकते है लेकिन अपने भक्त को नहीं छोड़ सकते है अनेक ऐसी घटनाएं मिलती यहाँ पर भी वही हुआ लक्ष्मी जी जा रही हैं भगवान को शांत करने के लिए क्रोध शांत करने के लिए और जब जा रही हैं तो भगवान ने देखा कि अगर लक्ष्मी के आने से क्रोध शांत हो गया तो प्रहलाद का क्या यश होगा क्या महिमा होगी भगवान नरसिंह ने लीला पूरक हो किया जैसे भिगे लक्ष्मी भागी पीछे को ब्रह्मा जी बोले घबराओ नहीं आपके पति हैं आवेश में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं लक्ष्मी जी बोली अगर मेरे पति हैं भी तो भी मैं अभी जाने वाली नहीं हूँ पता नहीं इतना जोर से गर्जना किया है एक पंजा मार देंगे तो तो मेरा काम ही हो जाएगा मैं नहीं जाने वाली आप जाओ आपके लिए अवतार हुआ आप कुछ काम करो अब महाराज जब लक्ष्मी जी भी विफल हो जाती है तब ब्रह्मा जी निराश हो जाते हैं लेकिन फिर भगवान ने बुद्धि दी और ब्रह्मा जी ने देखा जिसके लिए अवतार लिए हैं, शायद उसी से शांत हो गए ब्रह्मा जी प्रहलाद की तरफ देखते पांच वर्ष का बालक निर्भीक रूप में हाथ जोड़ करके खड़े हुए प्रहलाद जी उनको कोई भय नहीं क्यों वो तो जानते हैं, ये तो कपड़ा है नृसिंग भगवान का स्वरूप जो भगवान ने बनाया है तो बाहरी स्वरूप है वास्तविक स्वरूप थोड़ा है मेरा ठाकुर तो हमेशा कारुणिक है दयालु है प्रेमी है वो मेरे ऊपर क्रोध कर ही नहीं सकते प्रहलाद जी को भरोसा है ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलादम प्रयया बेटा तुम्हारे लिए प्रभु ने ऐसा रूप बनाया है कोई इस समय नृसिंह भगवान को शांत नहीं कर पा रहा है हमको लगता है तुमसे ही शांत होंगे तुम जाओ आ, प्रभु के चरणों में प्रणाम करो और नृसिह भगवान को शांत करो प्रहलाद को कोई संकोच नहीं कोई भय नहीं हा? सर्व रूप में जिनको अपने ठाकुर का दर्शन हो रहा है और आज तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं आज उनके ठाकुर ही विलक्षण रूप बना करके आए हैं प्रहलाद जी के आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे शरीर रोमांचित है प्रभु की लीला ब्रह्मा ने स्तुति की शांत नहीं हुए हा? शंकर ने स्तुति की शांत नहीं हुए प्रहलाद जी तो देख रहे थे ना लक्ष्मी जी पास्ट में आई तो डरा के भगा दिया ये ठाकुर का स्वभाव ठाकुर की लीला प्रहलाद जी के शरीर में रोमांच है आँखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं धीरे धीरे नृसिंग भगवान के पास सिंघासन के पास पहुंच गए झुक करके प्रणाम करना ही चाहते थे नृसि भगवान ने पूरा प्रणाम भी नहीं करने दिया पांच वर्ष का बालक है वो स्वयं नृसि भगवान भी झुक गए और झुक करके प्रहलाद को दोनों हाथ पकड़ करके उठा लिया और गोद में बैठा करके हृदय से लगा लिया बोले नृसिंग भगवानी की नृसिंग भगवानी की प्रहलाद जी आंखों से भी प्रेम के आंसू बह रहे और नृसिंघ भगवान की आंखों से भी प्रेम के आंसू बह रहे इतने अस्त्रपात नृसिंह भगवान की आंखों से हो रहा है ऐसा लग रहा था जैसे आज नृसिंह भगवान को पंचामृत की जरूरत नहीं है प्रहलाद के अभिषेक के लिए अपने प्रेम के आंसुओं से प्रहलाद का अभिषेक कर रहे हैं इतना अस्त्रपात हो रहा था और बहुत देर तक हृदय लगाने के बाद जानते विष्णु पुराण का एक श्लोक है क्षमतव्यता यदि में समय विलंब प्रहलाद मेरे आने में विलंब हुआ है देर हुई है तुमको इस दुष्ट ने बहुत कष्ट दिया है मेरे विलंब से आने के लिए प्रहलाद तो मेरे को माफ कर देना मेरी गलतियों को माफ कर देना प्रहलाद जी को जब ये ठाकुर जी ने कहा प्रहलाद जी और गदगद हो गए ठाकुर जी माफी मांग रहे हैं प्रहलाद जी से तो निरपराध था तेरे जीवन में कोई गलती नहीं थी कोई अपराध नहीं था इसने इतना कष्ट दिया तुमको मेरे को पहले ही आना चाहिए था लेकिन मेरे को विलम्ब हुआ विष्णु पुराण में कहते क्षमतव्यंबा यदि समये मेरे को विलम्ब हुआ है तो तुम माफ कर देना प्रहलाद किसी ने पूछा प्रभु आप माफ ही क्यों मांगते आप पहले ही आ जाते आप पहले आ जाते तो ये कष्ट इतना होता ही नहीं प्रहलाद को प्रभु ने कहा मैं पहले प्रकट रूप में तो नहीं आया लेकिन अप्रकट रूप में मैं साथ में ही था जितनी भी यातनाएं देंगे, ही, मैं ही आ, साथ में हमेशा रहता था प्रकट रूप में क्यों नहीं आए बोले अगर प्रकट रूप में आ जाता तो मेरे प्रहलाद की कथाओं का जो अब गान आगे होगा वो कथाएं नहीं बनती मेरे पताका यश के पताका नहीं फहराती प्रहलाद की इसलिए मैंने विलम्ब करके आया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन यश किसको दिलाते हैं अपने भक्त को हाँ। अर्जुन को भी तो भगवान ने यही कहा ना कालोष्मिहा न अध्याय में ग्यारहवा अध्याय भगवान का विश्व रूप का दर्शन कालोश्मी लोक अक्षय कर प्रबुद्धो लोकांसा महुद में प्रवृत्ता रितेम न भविष्य सर्वे एवं स्थित प्रत्यनी कोई सुधा तस्मात्म यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्भु राज्य समृद्ध मई वही निर्वेव निमित्त भव सभ्य अर्जुन तुम अगर युद्ध नहीं भी करोगे तो मेरा विराट रूप देख विराट रूप का जहां दर्शन कराया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ग्यारहवीं अध्याय में भगवदगीता के वहां दिखाया बड़े बड़े योद्धा क्या भीष्म क्या द्रोण क्या श्रथा क्या कर्ण भगवान के अंदर चले जा रहे हैं समाते चले जा रहे विराट रूप में अर्जुन इतना विलक्षण रूप था कि अर्जुन डर गया उस रूप को देख के बाद में कहता आप चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हो जाइए। अर्जुन कहता है प्रभु सब को तो आपने ही मार दिया है सब मरे हुए ही हैं आपके अंदर ही चले जा रहे और मैं युद्ध नहीं करना चाहता तो आप मेरे से युद्ध क्यों कराना चाहते है प्रभु भगवान कृष्ण कहते है अर्जुन तो युद्ध नहीं भी करेगा तब भी इनका सबका उद्धार तो होना ही है लेकिन मैं चाहता हूँ उद्धार तो मैं करूंगा लेकिन यश की पता का तेरी फहराऊंगा अर्जुन ने महाभारत जीता ये मैं प्रचार करना चाहता हूँ क्योंकि इष्टोष में दृढ़ मिति ये भगवान कृष्ण का वाक्य है अर्जुन सारे लोग मेरे को अपना इष्ट कहते हैं और मेरा इष्ट कौन है जानते हो श्री कृष्ण का वाक्य है अर्जुन के लिए इष्टोष में अरे सारे संसार का इष्ट मैं हूँ आराध्य मैं हूँ और मेरा आराध्य तू है श्री हाँ? कृष्ण अर्जुन को कहते मेरा इष्ट तू है भगवान भक्त भक्तिमान भागवत में दो तीन जगह शब्द आया है सारे लोग भगवान की सेवा करते हैं और भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं अपने और देखा जाता है जो बड़े बड़े संत हैं, ठाकुर जी उनकी कैसी सेवा करते है? कैसे उनकी सुरक्षा करते एक लाला बाबू हुए हाँ? लाला बाबू बंगाल के ही थे वृंदावन में हुए बड़ा अच्छा मंदिर बनवाया है। उनकी पूरी कथा नहीं सुनाना एक प्रसंग सुनाना है उनको जब ठाकुर जी ने कहा लाला बाबू बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया ने एक दिन दिया लालाबू एक मंदिर और बनाओ एक मंदिर में तुमसे और बनवाना चाहता हूँ लाला बाबू ने कहा प्रभु मेरे पास जितनी संपत्ति थे मैंने सब इस मंदिर में लगा दी अब मेरे पास संपत्ति नहीं है मैं मंदिर कैसे बनाऊ सब कुछ प्रभु आपके सेवा में लग चुका है भगवान स्वप्न में कहते हैं लाला बाबू अब मैं उसी मंदिर की बात कर रहा हूं जब सब कुछ मेरी सेवा में लग जाता है उसके बाद जो मंदिर बनता है प्रभु कौन सा मंदिर है वो बोले अब तुम अपने हृदय को मंदिर बनाओ लाला बाबू अब मैं तुम्हारे हृदय में निवास करना चाहता हूं मंदिर में तो मैं आ ही चुका हूँ तुम्हारे हृदय में प्रभु उसका क्या उपाय है भगवान कहते हैं लाला बाबू वृंदावन की सेवा दूसरे पर छोड़ दो तुम गिरिराज जी चले जाओ गोवर्धन जी कृष्ण दास जी एक महापुरुष रहते हैं उनसे कृष्ण मंत्र की दीक्षा लो और मेरा भजन करो उसके बाद तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन जाएगा मैं निवास लाला बाबू वहाँ रहने लग गए और वहाँ रहते रहते व्रजवासियों की भिक्षा मांगते थे गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे एक समय भिक्षा करते थे दोपहर में शाम को जिस मंदिर के बाहर रहते थे वहां का पुजारी उनको ठाकुर जी का भोग प्रसाद जो दूध होता था वो दूध दे देते दे थे शाम को केवल दूध लेते थे एक दिन बहुत बारिश भयंकर बारिश जैसे अभी दो दिन से यहां हो रही भयंकर बारिश हो रही थी पुजारी मंदिर के कपाट बंद करके दूध लेके बाहर बैठा है बारिश बंद हो तो मैं लाला बाबू को दे आऊं लेकिन बारिश बंद हुई नहीं वो पुजारी वहीं पर सो गया जब पुजारी सो गया तब मंदिर के कपाट खुलते ठाकुर निकलते पुजारी के बेटे का वेश बनाया एक पांच छह साल का बेटा था पुजारी का उसका वेश बनाया छाता लगा करके और अपना उनका जो पात्र था मंदिर का उसमें दूध लेकर के पहुंच गए लाला बाबू के पास पुजारी के बेटे का रूप बना के ठाकुर बन के नहीं गए लाला बाबू से कहा बाबा आज देर हो गई पिताजी सो गए मैं आपको दूध लेके आया हूँ आप दूध ले लो बारिश हो रही एक बार लगा तो कि लाला बाबू को कि इतनी बारिश में पिता नहीं आ सका तो ये बच्चा कैसे आ गया लेकिन भगवान की लीला पहचान करानी नहीं थी उनकी बुद्धि में फिर पर्दा पड़ गया उन्होंने दूध ले लिया इतनी मधुर आवाज और जय श्री करके ठाकुर जी चले गए लाला बाबू जब प्रातः काल मंदिर में गए तो पुजारी से पूछा भाई इतनी बारिश थी तू नहीं आया बच्चे को भेज दिया पुजारी ने कहा बच्चे को मेरा बच्चा तो घर में सोया है, बच्चा तो गया नहीं और बारिश के कारण मैं प्रतीक्षा करता रहा मैं तो सो गया आज प्रातः काल मंदिर खोला तो ठाकुर जी का पात्र मंदिर में नहीं था मैं तो खोज रहा था तब लाला बाबू ने देखा वो पात्र तो उनके पास था जो मंदिर में रहता था लाला बाबू के आँखों से झरझर अस्त्र होने लग गया ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया मंदिर में और जो वाक्य बोला बड़ा सुंदर वाक्य बोला कृपा निधि कृपा भी की तो कृपा में कृपणता क्यों की कृपा तो की कृपा की आपने मेरे को दर्शन दिया आप कृपा के सागर हैं कृपा निधि कृपा तो की लेकिन कृपा में कृपणता क्यों की कंजूसी कर दी थोड़ा इशारा कर देते कि मैं ठाकुर हूं तो मैं आपके चरण स्पर्श कर लेता आपको हृदय से लगा लेता हा? तो ये तो इस कलयुग की घटना है पचास साठ साल पहले की घटना है ये कोई द्वापर त्रिता की घटना नहीं तो ठाकुर भगवान भक्त, भक्त भक्तिमान भगवान अपने भक्त की भक्ति करते हैं ये दो तीन बार भागवत में शब्द आया है यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैंने देखा है आप मेरे से माफी मांगते आप मेरे लिए क्या नहीं किए क्या नहीं करते हैं ये तो प्रश्न ही नहीं है प्रहलाद जी गोद से उतर करके फिर चरणों में लिपट जाते हैं नृसिंग भगवान के और बड़ी सुन्दर स्तुति करते हैं प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं ब्रमा दया सुरगणा मुनयथ सिद्धा ष्वकता नमक वचसा प्रवाही पुर्गुणरधुना पिप्रु कि सैग्र जाति हे hey, प्रभु मैंने अभी अभी देखा है ब्रह्मा गया सुर ब्रह्मा शिव इंद्र लक्ष्मी बड़े बड़े देवता जिनको बहुत बड़ी बड़ी स्तुति करके भी प्रसन्न नहीं कर सके आज मैंने ठाकुर की भक्त वत्सलता देख ली आप विचार करें, उन लोगों ने स्तुति किया था तो भी शांत नहीं हुए और प्रहलाद जी ने स्तुति किया तब शांत हुए की बिना स्तुति की शांत यही वेद है यही तो विलक्षणता है प्रहलाद जी ने स्तुति बाद में किया है पहले नहीं किया प्रभु पहले शांत हो गए बिना स्तुति के जैसे प्रहलाद पास में आए उनको गोद में उठा लिया नृसि भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया स्तुति तो करने ही नहीं पड़ी प्रहलाद को स्तुति तो बाद में किया है देवताओं की स्तुति से शांत नहीं हुए प्रहलाद को देख करके बिना स्तुति के शांत हो गए प्रहलाद जी कहते आज प्रभु मैंने देख लिया इसलिए इतना देखने सुनने के बाद भी जो मनुष्य आपकी भक्ति नहीं करता है वो तो ठगा हुआ व्यक्ति है न समझ व्यक्ति है और आपको क्या भक्त से क्या चाहिए हाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी आपको जो भक्त लोग देते हैं आपने उसको क्या चाहिए बड़ी सुंदर बात कहते हैं बात्म न प्रभु मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदीतमान तचात्मने प्रतिमुख श्रथ मुख मुखस्ट श्री इतना सुंदर दृष्टान्त प्रहलाद जी ने दिया हाँ ध्यान देने लायक प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप जो भक्तों को कहते हैं आ, पत्रम पुष्पम फलम ददाशी अरे तुम जो करते हो सब मेरे को समर्पित कर दो पत्र पुष्प जो दे दोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा प्रहलाद जी कहते हैं मैं विचार करता हूं प्रभु क्या आपको इसकी जरूरत भी है क्या क्या पत्र पुष्प आपके पास नहीं है क्या क्या फल फूल आपके पास नहीं है क्या क्या ज्वेलरी आपके पास नहीं है क्या सोना चांदी हीरा मोती अरे लक्ष्मी जिनकी इशारे को देखती रहती है लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है वो क्या हमारे आपके सोने चांदी की ज्वेलरी से प्रसन्न होंगे अन्नपूर्णा जिनकी इशारे को देखती हैं वो क्या हमारे छप्पन भोग लगाने से प्रसन्न होंगे क्या उनको हमारे छप्पन भोग की जरूरत है क्या हमारी ज्वेलरी की जरूरत है नहीं बोले ये तो आपकी करुणा है ये आपका भक्तों के प्रति स्नेह है आप उनसे मांगते हैं भगवान मांग रहे हैं ना जो तुम हमारे पास है वही मेरे को दे दो अरे जरूरत हो मांगे तो बात समझ में आता है जिसके पास सब कुछ है वो मांग रहा है क्यों बोले भक्तों के ऊपर करुणा है उनके जीवन को सफल करने के लिए मांगते हैं क्यों इतना सुंदर दृष्टान्त प्रहलाद जी ने दिया बोले आप है बिंब और मनुष्य है प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब जानते हैं कि नहीं मिरर में जब आप अपना फेस देखते हैं तो आपका जो ये फेस है ओरिजिनल फेस इसको बोलते है बिंब और मिरर के अंदर जो दिखाई देता है वो है प्रतिबिंब तो अगर आपको तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने क्या कहा बोले ईश्वर है बिंब और जीव है प्रतिबिंब मनुष्य है प्रतिबिंब अगर आपको मिरर के अंदर जो फेस दिखाई दे रहा है उसको सजाना है तो मिरर के अंदर वाले को कैसे सजाओगे भाई हाँ अपने आप को सजाओगे हाँ बिंब को सजाओगे तो मिरर के अंदर दिखने वाला प्रतिबिंब अपने आप सज जाएगा प्रहलाज जी से दृष्टान्त खोज के लाए प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जो आपको सजाता है वास्तव में आप तो सजते ही नहीं आप तो सजे सजाए हैं सजाने वाला अपने आप सज जाता है जो आपको सजाता है उसको आप स्वयं सजा देते ये तो उसकी वापसी सेवा है दस गुना लौटा के देते बिंब प्रतिबिंब वाद को कहाँ पर घटा दिया प्रहलाद जी ने यथा मुखास्त्री जैसे मुख्य की स्त्री अगर प्रतिबिंब में देखना है तो बिंब को सजाना पड़ता है और बात सच यही है आप ठाकुर के लिए जितना करोगे चाहिए तो उसका दस गुना वापस लौट के आपको ही मिलेगा एक भक्त ने प्रायः लिखा है मैं प्राय सुनाता हूं। गुरु जी श्लोक सुनाते थे एक भक्त जो प्रेमी भक्त है वो ठाकुर से पूछता है मैं आपको क्या दू जिससे आप प्रसन्न हो जाए और जिसके पास जो चीज नहीं है वो दी जाए तो प्रसन्नता होती जिसके पास दस गाड़ी खड़ी हुई है उसको आप बाइक ले जाके दे दो एक तो प्रसन्न होगा कि तुमसे नाराज हो जाएगा हाँ जस्ट मर्सिडीज खड़ी है बीएमडब्ल्यू खड़ी है बड़ी बड़ी गाड़िया खड़ी है उसको बाइक ले जाके दे दो महाराज आपकी सेवा में लाए तो प्रसन्न होगा कि तुमसे दुखी हुँगी हुँगी हुँगी हो जाएगा सच बताना दुखी हो जाएगा ना जहाँ लक्ष्मी जी सेवा में खड़ी है अन्नपूर्णा सेवा में खड़ी है सरस्वती सेवा में खड़ी है वहां थोड़ी सी तुम स्तुति कर दिया सरस्वती जिनकी सेवा में खड़ी वो भी उल्टे सीधे श्लोक बोल दिए श्लोक भी शुद्ध नहीं बोलते हिंदी भी कई बार शुद्ध नहीं बोलते हार एक बार एक व्यक्ति महाराज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो अंतिम पंक्ति क्या है वो है ना? नुमान दोहा के पहले की पंक्ति क्या याद नहीं नहीं दोहा के पहले की हाँ तोल से क्या हाँ से दास सदा हरिचे की जयनाथ हृदय में डेरा तो उसको पता नहीं क्या बोलता था हाँ की जयनाथ की जयमूछ हृदय में डेरा समथिंग वो कुछ बोलता था तो और एक वृंदावन में चपरासी था वो, वो लेता था पैसा लेता था तारीख बताने का प्यून जो होता है कोर्ट में तो हमारे आश्रम से कोई आदमी गया बोले भाई हमारी डेट बता दो तो बोले नहीं नहीं डेट नहीं बताऊंगा बोले कुछ पैसा दो बोले तुम्हारा काम है डेट बताना क्यों नहीं बताओगे बोले हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है बोले उसमें क्या क्या लिखा है पैसा देना बोले हाँ लिखा है ना आज्ञा बिनु पैसा रे बिना पैसा के <laughs> अब सोचो तो वो कहा उसको जोड़ा ले जाके तो ऐसे ऐसे लोग भी भगवान का हनुमान चालीसा का पाठ करते तो संस्कृत छोड़ो हिंदी का भी अर्थ उल्टा सीधा कर देते तो जहाँ सरस्वती सेवा में खड़ी है क्या वो ऐसे हनुमान चालीसा से प्रसन्न होंगे ऐसे स्तोत्र जहाँ लक्ष्मी खड़ी है वो आपकी ज्वेलरी से प्रसन्न होंगे अन्नपूर्णा जहाँ सेवा में खड़ी छप्पन मऊ से प्रसन्न होंगे नहीं आ? वो तो उनकी कृपा है वो भक्त कहता है रत्ना करश गृह च पदमा किम देवते जगदीश्वराय हे प्रभु रत्नों की खान है क्षीर सागर उसमें तो आप निवास करते आपकी धर्म पत्नी साक्षात लक्ष्मी जी है मैं आपको क्या दूं? मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या दूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं प्रेमी प्रेमी भक्त भक्त था, ब्रज का प्रेमी था, ब्रज ब्रज का का कोई कोई ना कोई उपाय रास्ता निकाल ही लेता है बोले एक वस्तु ऐसी है जो मेरे पास है और आपके पास नहीं है वो मैं आपको दूंगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि वो आपके पास है नहीं भगवान को भी आश्चर्य हुआ ऐसी कौन सी वस्तु इसके पास है जो मेरे पास नहीं है बोले राधा ग्रहित मन से अमन से चतुभ्यम हे श्याम सुंदर तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि वो तो राधा रानी के पास चला गया है राधा रानी ने चुरा लिया है तुम्हारा मन इसलिए मन तुम्हारा तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अपना मन आपको दे देता हूँ तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा दोनों का उद्धार हो जाएगा मेरा मन तुम्हारे पास रहेगा तो कृष्णाकार हो जाएगा और तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा भगवान प्रसन्न हो जाते अभिप्राय भगवान को क्या चाहिए यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपको जो देता है वो वास्तव में अपने लिए देता है वो मांगे के ना मांगे अनेक गुना लौटा के आप उसी को तो देते आप करके देखो थोड़ा हाँ भगवान के लिए कुछ करके देखो अब मैं फिर कहता हूँ चौबीस घंटा भगवान ने आपको दिए हैं बाईस घंटे की छूट है हाँ जिसके लिए जो करना है करो समाज के लिए परिवार के लिए व्यापार के लिए चौबीस में खाली दो घंटा ठाकुर को देते जाओ आपको उसका रिजल्ट छह महीने एक साल में मिलने लग जाएगा हाँ इतने कम में 22 घंटे की छूट है दो घंटा खाली उनको चाहिए एक घंटा सत्संग और एक घंटा साधना लेकिन करना पड़ेगा नियम से करना पड़ेगा आपको इतना दे देंगे कि फिर वो धीरे धीरे आपका 22 घंटे में से भी आ इधर लगने लग जाएगा आ, बाइस का इक्कीस होगा 20 होगा उधर कम होता जाएगा और ठाकुर की तरफ बढ़ता जाएगा वो फिर बढ़ेगा वो बढ़ाएंगे एक बार आप लगी है तो सही फिर आपको चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो चलाएंगे प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं तो देखता हूँ मैं इस संसार से भयभीत नहीं होता प्रभु आ, लेकिन मैंने लोगों के दुख को दुख दुख को देख करके दुखी हो जाता हूँ संसार के लोगों का जो दुख है इतने दुखी हैं छोटी छोटी चीज में छोटी छोटी वस्तुओं में इसने यहां पर ये वस्तु क्यों लगा दी इसने हमारा बर्तन उठा के वहां क्यों रख दिया छोटी छोटी बात में इतना तनाव इतना झगड़ा और छोटा सा कोई शब्द कह दे जीवन भर के लिए याद कर लेंगे हाँ देखूंगा इसको इसका बदला दूंगा इतने दुखी है प्रहलाद जी कहते प्रभु मेरे को अपनी चिंता नहीं है लेकिन जो दुनिया के लोग हैं मेरी प्रार्थना है इन सबको मुक्त कर दीजिए और सबको वैकुंठ में दे दीजिए प्रहलाद का भाव देखिए बोले सारे लोगों को वैकुंठ दे दीजिए प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान तो प्रसन्न है और प्रहलाद जी कभी कुछ मांगते नहीं भगवान मुस्त बेटा प्रहलाद अभी तुम्हारी अवस्था भी छोटी है और सोच तो साधु वाली है ठीक है तुम्हारा कहना है मैं सबको दे दूंगा लेकिन मेरी एक तुमसे निवेदन है कि तुम पहले इन सबसे पूछ लो <laughs> इन सबसे पूछ लो जो जो बैकुंठ चलना चाहेगा मैं बिना शर्त बिना किसी साधना के अभी साथ में ही ले जाऊंगा प्रहलाद जी सोचे प्रभु कोई बैकुंठ नहीं जाना चाहेगा बोले तुम मानते हो कि सब जाना चाहते लेकिन तुम पूछ लो मैं तो ऐसा नहीं मानता सब जाना चाहते क्योंकि नारद जी ने भी एक बार यही कहा था हाँ भगवान का वैकुंठ जब खाली देखा तो नाराज ने कहा प्रभु आपने वैकुंठ बनाया क्यों जब खाली रखना इतनी सुंदर जगह सुविधा की जगह आनंद की जगह आपने बनाया क्यों लोग यहाँ आते ही नहीं नरक में तो भीड़ मची पड़ी है जगह नहीं यहाँ लोग आते ही नहीं हा? हा? और महाराज आजकल तो ज्यादा ही लोग जा रहे हैं उधर एक वकील थे बड़े विनोदी थे दिल्ली के थे कोई वकील हो तो नाराज मत होना वो हमको बोले बोले की महाराज जितने एक बार वो उनकी अपनी कल्पना थी बोले स्वर्ग और नरक के बीच में खाली एक दीवाल और जो नरक में लोग होते हैं स्वाभाविक नेचुरल उपद्रवी होते हैं और बोले पत्थर मार मार करके दीवाल में छेद कर दिया तो नरक की दुर्गंध स्वर्ग में जाने लग गई और स्वर्ग की सुगंध थोड़ा नरक में आने लग गई सरक स्वर्ग, स्वर्ग के मैनेजर ने शिकायत किया नरक के मैनेजर ये छेद को बंद करो तुम्हारे उपद्रव लोगों ने किया हमारे लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है इतना पूर्ण करके आए सत्कर्म करके आए वो मैनेजर रोजा करते हैं करते हैं लेकिन वो नहीं किया आखिर मैनेजर भी तो नरक का ही था नहीं किया वो बोला नहीं करोगे तो हम धर्मराज के क्या मुकदमा कर देंगे तुम्हारे खिलाफ जानते हो नरक के मैनेजर ने क्या कहा बोले बिल्कुल मुकदमा कर दो जितने बड़े बड़े वकील हैं सब मेरे पास <laughs> सारे यही है मुकदमा जीतोगे नहीं देखो नाराज मत होना <laughs> ये हमको किसी ने वकील नहीं सुनाया था अगर यहाँ वकील बैठे हो तो नाराज मत होना बोले <laughs> बड़े बड़े तो सब मेरे पास तो मुकदमा जीतोगे नहीं तो यहाँ पर नारद जी के विषय में भी घटना है भगवान से कहा वैकुंठ में आप खाली रखे हुए लोग को आ, बुलाते क्यों नहीं नरक में इतनी भीड़ लगी भगवान ने नारद जी से कहा अच्छा नारद जी तुमको छूट है जैसे प्रहलाद जी को कहा जितने मिले बिना शर्त ले मैं सबको ले आऊंगा नारद जी बोले अच्छा नारद जी आ आगे रामकृष्ण मिशन <laughs> दिल्ली रामकृष्ण मिशन में आ गए हर साल कथा होती है और देखे सब श्रोता बड़े प्रेम से सुनते बारिश हो गर्मी हो ठंडी हो सब आते तो सही में प्रेम से आते नारद जी ने सब श्रोताओं से पूछा कथा में आनंद आ रहा बोले आ रहा, सुन रहा है सुन रहे भगवान को पाने के लिए तो बोले चलो बिना शर्त में तुमको वैकुंठ ले चलता हूँ अभी सबका रिएक्शन था अभी हाँ हाँ अभी तो अभी क्या तुम्हारा बाकी है बोले नहीं नहीं अभी तो बहुत काम है पोत्र की शादी होनी बाकी है नई दुकान खोलनी बाकी है फैक्ट्री नई खोलना है बहुत सारा काम बाकी है नारद जी बोले सही में भगवान ने ठीक ही कहा था कोई आना ही नहीं, नहीं चाहता नारद जी ने देखा एक अस्सी साल के बूढ़े लंबा तिलक लगाए हुए एक हजार मनका की माला खींच रहे थे तारा एक बार खींचे तो दस मन का एक साथ निकल जाए बैठे थे कथा में आनंद ले क्यों अयोध्या में होता नहीं है, अयोध्या तो के महात्मा ऐसे खींचते हैं नारद जी सोचे कि ये तो जाएगा वो बोले बाबा तुम तो चल एक भी नहीं मिल रहा है भगवान क्या बोलेंगे मेरे को भगवान ने छूट दिया एक भी जाने को तैयार नहीं वो बोले कहाँ चलना है? बोले वैकुंठ अब तुम्हारा क्या काम बाकी है बोले हाँ काम तो सब हो गया है लेकिन पौत्र छोटा है उसको अभी बेटा फैक्ट्री चला जाता है तो पौत्र को मैं देखता हूं तो बड़ा हो जाए तब चलूंगा अगले साल आना नारद जी बेचारे एक साल तक बैकुंठ ही गए शरम के मारे अगले साल फिर कथा हुई रामकृष्ण मिशन में फिर आ गए वो बाबा फिर बैठे हुए थे वहीं, माला लिए बोले बाबा अब तो चलो अब तो पौत्र बड़ा हो गया होगा बोले हाँ वो तो बड़ा हो गया लेकिन दूसरा हो गया <laughs> अभी उसको संभालना पड़ता है साल बाद फिर आना अभी बड़ा हो जाएगा दो ही होते हैं ज्यादा होते है नहीं आजकल तो अगले साल आना हाँ। <laughs> नारद जी फिर तीसरे साल आए फिर वही कथा हो रही थी रामकृष्ण मिशन में फिर वो बाबा बैठा था वही बाबा को कहा बाबा अब तो चल दो साल हो गए मैं भगवान को फेस नहीं कर पा रहा हूँ जा नहीं पा रहा हूँ अब तो चल बाबा बोला नारद जी तुमको हम ही मिले <laughs> कोई मिलता नहीं हर साल मेरे पास ही आ जाता तो नहीं जाना हमको हम यही ठीक है नारद जी सोचे भगवान ने ठीक है कहा था कोई जाना नहीं चाहता है जो चाह है आ, वो सोचता यही सबसे ज्यादा आनंद कितना रोए गावे हाँ महाराज बेटा ऐसा बहु ऐसी और जब हम समझाएंगे कि चलो बाबा बन जाओ नहीं महाराज आखिर तो हमारे ही है ना <laughs> बेटा बहु तो हमारे जैसा भी हमारे ही तो है आ, तो फिर रहो एक पौत्र था ये सच घटना अलीगढ़ जिले की गाँव की घटना पूजो स्वामी बामदेव जी महाराज ने सुनाई कि तंजी को शायद ध्यान में हो ना हो वो तो भिक्षा मांगने गए थे तो एक पौत्र अपने पांच साल का पौत्र बाबा के सिर पे अपना जूता लिए मार रहा है वो खेल रहा था जैसे भी और बाबा रो रहा है और रो रहा है इसीलिए मैंने इतना परिश्रम किया बेटे को बड़ा किया पो मेरे सिर पे जूता मार रहा है स्वामी जी देने कहा रो रहा है स्वामी जी ने कहा कि वृंदावन पास्ट में बेटा बड़ा हो गया पौत्र हो गया और यहाँ क्यों रो रहा जाके भजन कर चल वृंदावन चल हमारे आश्रम वो चुप हो गया और बोलता है स्वामी जी पौत्र मेरा है सिर मेरा है <laughs> मेरे को मार रहा है आपको क्या तकलीफ है इसमें <laughs> स्वामी जी हाथ जोड़ लिए कि ये जाने वाला ये वही से ही रो रहा है बुरा मत मानना कई गृहस्थ दिखाओती रोते उनको बोलो भजन करो चुप हो जाए आंसू आंसू बंद फिर हाँ आखिर तो महाराज हमारे ही है ना ऐसे ऐसे सूत्र बना रखे है मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है ना सूत्र मूल माने बेटा और ब्याज माने बेटे का बेटा हाँ और अगर महाराज पौत्र का भी बेटा हो जाए प्रपौत्र हो जाए तो हमारे मारवाड़ियों में तो सोने की सीढ़ी हाँ क्यों राधा कृष्ण चढ़ते ना सोने की सीढ़ी चढ़ेगा वो सीढ़ी कहाँ ले जाएगी नीचे ले जाएगी या ऊपर ले जाएगी तो भगवान जा तो ये जो भगवान की माया है प्रहलाद जी ने प्रार्थना तो की दृष्यंग भगवान हंसने लग गए भगवान बोले प्रहलाद तो पूछ ले जितने लोग चलना चाहे मैं तैयार हूँ सबको ले चलूंगा लेकिन पूछ ले ऐसे प्रहलाद जी महाराज बड़े साधुतापूर्ण स्तुति करते हैं तब जो बाकी स्तुति है वो हम लोग कल करेंगे और प्रहलाद जी का अंतिम निर्णय क्या निकलता है वास्तव में वो भी कल आप लोग सुनेंगे कल कथा का विश्राम होगा आज थोड़ा समय आगे निकल गया तो इसलिए आप उसको मेरे को आ, माफ करेंगे